परमार्थ प्रसंग नौवा आध्यात्मिक जीवन लाभ के लिए पुरस्कार प्रयत्न चाहिए मैं स्वप्रयत्न से साधन भजन करके ईश्वर को अवश्य प्राप्त करूंगा ऐसा दृढ़ संकल्प करके निष्ठा के साथ तीन चार वर्ष तक रोज कम से कम प्रातःकाल और काल प्रत्येक बार दो घंटा आसन पर बैठकर जप जब ध्यान करते जाओ भला देखो 10 गृहस्थों के लिए ज्यादा प्राणायाम करना ठीक नहीं जो ज्यादा प्राणायाम करने के अभिलाषी हों उनके लिए यथा समय परिमित पुष्टि कर सात्विक कार्यकलाप उद्वेग शून्य जीवन स्वास्थ्यकर निर्जन स्थान विशुद्ध वायु कोष्ठ शुद्धि मित भाषिता ये सब आवश्यक है और सर्वोपरि ठीक ठीक ब्रह्मचर्य रक्षा आवश्यक है इन सब का व्यतिक्रम होने पर रोग या मस्तिष्क रोग होने की संभावना है जब जब ध्यान करते करते, जब मन मन स्थिर हो हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध तब ही ही तुम्हारा गुरु होगा, अपने अंतर, अंतर से ही सब विषय समझ पाओगे, संशय और प्रश्नों का समाधान होगा तुम्हें साधना में आगे क्रमशः क्या क्या करना होगा कैसे चलना होगा मन ही यह सब बतला देगा बारहवा जब करते समय इष्ट मूर्ति का ध्यान भी अवश्य करो नहीं तो जप जमता नहीं पूर्ण मूर्ति ध्यान में न आने पर भी जितनी जो कुछ आए उसे लेकर ही ध्यान प्रारंभ करो न कर सकने पर भी बार बार चेष्टा करो न आए तो छोड़ क्यों दोगे मैं छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ इस दृढ़ता के साथ करना ही होगा ध्यान क्या सहज ही मन में लाते ही हो जाता है मन को अन्य विषयों से पूरी तरह खींचकर कर ध्येय वस्तुओं में स्थिर रखने की बार बार चेष्टा करनी पड़ेगी और यह करते करते ही होगा तेरह जब कर गणना माला फेरना गिनती रखना ये सब केवल मन को अन्य विषयों से हटा लाने के लिए है उसे पकड़ रखने के लिए है ऐसा न करने पर मन कब इधर उधर चला गया है और कब तंद्रा आ गई है नहीं जान पाओगे इसीलिए इन सबसे शुरू में कुछ विक्षेप होने पर भी इस तरह निगाह रख सकोगे सहज ही तंद्रादिक को पहचान पाओगे और मन को इधर उधर से खींचकर कर ध्येय वस्तु की ओर आकृष्ट कर रख सकोगे